जलेगा चलेगा घटादिथान यहां तो संगात, जिस में देहादि दृष्टान उपादी है स्वप्रदृश्य देहादि देहादिव और अभी कैसा लेकिन मित्र भूत है सत्य नहीं समझना उसको को किसे कहते हैं स्वप्रदृश्य दृश्य भूता देहादि के समान मायाविक्र देहादि बच्छो अथवा मायाविक की बनाया गया देहादि सम्झ। के समान समझो यही शंका थी उसको सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो उसका खंडन कर रहे के नहीं हो सकता आत्म तो माया विसर्जिता श्लोक में आता आत्म तो माया विसर्जिता उसके लिए कह रहे हैं आत्मनो माया मना विद्या अपनी माया का मतलब क्या अपने स्वरूप संबंधी अविद्या अज्ञान उसके द्वारा तया प्रत्युपस्था उसके दिखाया गया है परमार्थ कहने का तात्पर्य नहीं है यदि पर आधिक्यवपेक्षा देवादि कार्य करण कार्यकरण नाम यदि वह सर्वेश समतव नैशा उत्पत्ति संभव सद्भाव प्रतिपादक विद्यते नहीं विद्यते कहते कि देखो यदि कहीं आपको ऐसा लगता है तीर्य देहादि के अपेक्षा से दिवाली कार्यकर्ण संघात में कुछ अधिकता है कुछ उत्कृष्टता है अथवा यदि वह सर्व स आ तो कहीं हो सकता है आपको सब कुछ समान ही दिखाई देवे चाहे जै जैसा भी हो ऐसा उपत्ति न संभव इनको सिद्ध करने के लिए कोई ऐसा दृढ़ युक्ति नहीं है हेतु न नद्भाव उनके अस्तित्व का प्रतिपादन करने के लिए कोई भी हेतु हनुमान आदि के द्वारा भी सिद्ध करने में कोई हेतु विद्यमान नहीं है नास्ती अस्मत तस्माद अविद्याद जिसलिए इनके उत्पत्ति स्थिति या लय के कारणों को बताने में कोई हेतु नहीं है इसीलिए मानना पड़ेगा ये सब कुछ अविद्या अविद्यादा एवं ऐसा अविद्याद ही है न परमार्थ संधि त्यमार्थे नहीं है यही इसका तात्पर्य है ब्रह्मादि देह को आप उत्कृष्ट मानते हैं और अपने सामुष्य में समान मान लेते हैं चाहे समानता मानने में चाहे उत्कृष्टता मानने में या निकृष्टता मानने में किसी प्रकार को युक्ति आपके पास नहीं है निकृष्टता समान क्योंकि वस्तु में इतना उत्कृष्टता निकृष्टता है ना आपके मैंने बुद्धि ग्रहण कर रहा है उत्कृष्ट है तो ग्रहण है कुछ देर बाद आपको तो बेकार है तो बेकार आप आपके ग्रहण करने के पर्व है ना वस्तु में क्या है रहा वस्तु तो वैसे का वैसा अभी पहले वैसा भी वैसा अभी भी वैसा है फर्क कुछ थोड़े पड़ता है पहले अच्छा लगा खरीद लिए आप किसी भी कारण वैसे बेच एक आश्रम खरीदा उसको बेच दिया पहले सोचे होंगे भाई ठीक ठाक है सब अब बाद में चारों तरफ उल्टे पलटे लोग आ गए तो क्या करेंगे तो बेचना पड़े यही होता है ना संसार में तो इसलिए हम भी कहते हैं ये उत्कृष्टता निकटता ये ही वस्तु में भी हो सकती है अलग अलग वस्तु में भी हो सकता है सब कुछ आपके अपनी ही परिकल्पना है वास्तव में न वस्तु है ना वस्तु में निकटता अधिक हो सकते हैं जीव से अद्वितीय उत्पत्ति अवस्थम उत्पादित इस प्रकार से जीव को अद्वितीय ब्रह्मत्व युक्तियों के द्वारा स्थापित कर दिया गया दस कार्य का युक्ति की तरह तर्क के द्वारा भी स्थापना के द्वारा स्थापित जीव ब्रह्म ब्रम्यत्व का समर्थन में अनेकों श्रुतियों को भी विचार किया जाएगा प्रमाण प्रश्न वाक्यास्य रहित अद्वैत इस आत्म तत्व का श्रुति प्रमाण तत्व दिखाने के लिए अनेक उपनिषद वाक्यों को लेकर के विचार करने जा रहे हैं सबसे पहले उनमें तैत्रियो परिषद को लिया जा रहा है प्रसाद यो को आत्मा परो जीव खसाद ही ये कोशा तैत्रीय के मैंने के शाखा के परिषद में समय आदि कोशों को स्पष्ट रूपेण विशेषेण व्याख्या था विस्पष्ट रूपेण व्याख्या था स्पष्ट रूपेण विवेचन करके बताया गया है तेषा उन समस्त कोशों का आत्मा परो जीव या आत्मा जीव समझते हो वही परात्मा है परमात्मा है कैसो भी खम यथा आकाश के समान परमात्मा ही उन सकल कोषों अंतर्तम आत्मा है जीवात्मा है ऐसा रूप से बतलाया गया है संप्रकाशित सभी का जिस प्रकार से यहाँ दृष्टान पहले समझाया गया था आकाश उसी प्रकार से दृष्टान्त समझना वह परमात्मा ही है जो अंतर्तम जीवात्मा है इस बात को तैतृ परिषद में स्पष्ट कहा गया है सवास पुरुष अन्नर समय इत्यादि के द्वारा व्याख्यात है कोश ही व कोश है जिस खड़गावियम का तलवार का म्यान होता है म्यान के समान म्यान है ये भी कोश के समान कोश है म्यान में तलवार को रखते हैं आप उसी प्रकार मानो यह शरीर के अंदर आत्मा अनुभव में आ रहा है में। तो इसलिए उसको कह दिया कोश नाम ये शरीर क्या है कोश है इसके अंदर इसके अंदर जो तलवार क्या है वो आप कोश युवक कोशा कहेंगे देखिये भाषा रसाद अन्न रसमय प्राणमय इत्यम आन रसमय ऐसे कह दिया दो एक से लेकर के दो छह तक कहा गया है अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोष विज्ञान में कोश और आनंदमय कोश ये तो है ना पांच छह मंत्रों में दो एक से लेकर के दो छह तक विचार करते हुए समझाया है इव अस्यादेव वैभावात व्याख्याता क्ष बहिर्भा कोषद बल्याम कोश के सोश है और दृष्टान समझा रहे अस्यादे आने अस्या तलवार तलवार आदि का जिस प्रकार से कोश होता है म्यान होता है जिस तलवार को छिपा के रखते हैं बंद करके कर रखा जाता है उसके समान हे वो क्यों ऐसे कहा आपने की उत्तरोत्तर से अपेक्षा बहिर्भा क्योंकि उत्तरो अंदर आ जा रहा है ना प्राण है उत्तर उसके उत्तर क्या है मन उसके उत्तर विज्ञान उसके उत्तर में आनंद उत्तरोत्तर की अपेक्षा से पूर्व पूर्व कैसा है बहिर्भाव में सिद्ध है जब तलवार अंदर है बाहर क्या है म्यान सर प्राण में कोष अंदर उसके क्या है भाव देखने को मिलता है इसे कोष के समान कोष कर दिया गया इसे कहाख्या आख्या रूप आख्यान किया गया कथन किया गया है कहा तैतृक में अर्थ तैतृक शाखा की उपषद का वल्लियो में स्पष्ट कहा है पूर्व पूर्व जन्म आदि है उत्तरोत्तर प्राण में आदि की अपेक्षा से वैरभाव देखने को मिलता है और इसलिए सर्वांतर गौण हुआ सबसे भीतर ब्रह्मो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस अंत में आया आनंद में का भी भीतर गुण पुच्छम प्रतिष्ठा का दिया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्वांतर ब्रह्म प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाभूत अपेक्ष आनंदमय से आप बहिर्भाव इसलिए प्रतिष्ठा का सर्वांतर ब्रह्म के अपेक्षा से आनंद में को भी हम क्या कहते बहिर्भाव आनंद में को भी बाहर मान लिया वो भी कोश है वो क्यों उसकी प्रतिष्ठा कौन है ब्रह्म है वो सर्वांतर है सर्वांतर ब्रह्म के अपेक्षा से प्रतिष्ठाभूता भ्रम की अपेक्षा से आनंद में को भी मान करके अविशेष रूपेण कथन हुआ कोशा नाम आत्मा उन कोशों का आत्मा ये न आत्मा पंचाधिकोषा आत्मंतो अंतर जमीन जिस आत्मा के वजह से पांचों के पांचों कोश भी जड़ाता हुआ भी आत्मवान हो गए चेतन वाले हो गए क्यों अंतर जमीन उनके अंतरतम एक से भी जीव कह दिया अधिष्ठान जिस पर पांचों कोष है वो अधिष्ठान जीव कह दिया क्यों जीव कह दिया सकल उपाधियों के सकल कोषों के जीवन का निमित्त होने से जिस क्षण वह हट गया वह विशिष्ट रूपता मिट जाए तो क्या हो जाएगा ये में जीवन नहीं रहेगा सारे कोष मर गए इसलिए तो आपने कहा किसके प्रकाश से आप देख रहे थे सूर्यादि के प्रकाश से ये विलय हो जाए तो चक्षु से चक्षु विलय हो जाए तो मन से मन मना मन मन भी ले हो जाए तो बुद्धि से बुद्धि का भी साक्ष्य कौन है ऐसे एक श्लोकी वेदांत में स्पष्ट कर दिया ना ज्योति ब्राह्मण के आदर था विदान नहीं करता किन ज्योतिरा क्या ही कोस हो व कौन है वो इत्या पर आत्मा कोई और नहीं हो जीव इन पांचों कोषों के जिंदगी का कारणीभूत जीवन का जो निमित्त है जो जीव है वह कौन है कोई कथा कोई नहीं वो परमात्मा ही ब्रह्म ही है यहाँ जिसको जो है दो एक में उसी प्रतिशत का दो एक में प्रतिज्ञा रूपेण कह दिया था जो सबसे पूर्व में सबसे पहले प्रतिज्ञा रूपेण कह दिया था सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म दो एक में कहा था प्रकृत वही था प्रधान आत्मन स्वप्रयादिव आकाशादिक्रमण आत्माया संगाता आत्मयजता इसलिए आत्मा से सेपन माया आदि के साम आकाशादिक्रम से तस्दत्म आकाशसंभूत आकाशादनि ये तो कहा न आकाशाग्नि अग्निराप अदृथ्वी इत्यादि कहा गया है वहाँ पे आकाश्रमेण प्रसादी कोश प्राणमय मनोमय विज्ञानमय अनुमय रूपा कोशात्मक संघातों का वर्णन हुआ दो एक से छ तक दो एक का शुरू में सत्यन ब्रह्मा दो एक में ही अनय कोश के लिए शुरुआत कर दिया था वहां से शुरू करके दो छ तक आपका अन्य कोश वर्णन हुआ जिसको यही पूर्व कार्य में दसवीं कार्य में क्या कहा था आत्मा की अपनी ही शुरुप का, शुरुप होता जो सच्चिदान रूपता है सत्यानंद रूपता है इसकी अवित्या, इसके अज्ञान इसकी माया से विसर्जित है विशेष रूप है ऐसा वर्णन हुआ इत्युत्तम स्व आत्मा यथा खत तथा वह आत्मा हम लोग उसी प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए जिस प्रकार से खम तथा संप्रकाशित आकाश के बारे में हमने तीसरी कारिका में से शुरू कर दिया था आकाश का दृष्टान्त दिया ना तीसरे में इस प्रकरण का तीसरी कारिका में आकाश को दृष्टान बनाकर समझाने हमने शुरू कर दिए थे तो वह लेना खाती संप्रकाशित आत्मा ही आकाशवत इत्यादि श्लोक ही आत्म ही आकाशवद इत्यादि कार्यक्रम के द्वारा तीन तीन है इत्यादि कार्यक्रम के द्वारा पहले ही बता चुके हैं इसलिए न तार्किक परिकल्पित आत्मत पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य प्रायण तार्किकों तो तो तो तो तो तो तो तो के द्वारा परिकल्पित आत्मा के समान पुरुष बुद्धि प्रमाणगम्य है ऐसा मत समझो पुरुष बुद्धि प्रमाणगम्य का दो अर्थ कर रहे देखिए बुद्धि जनक बुद्धि माने नयाकारी के पक्ष में क्या बुद्धि ज्ञान बुद्धि किसको कहते ज्ञान को कहते इंद्रिया मन आदि उनके द्वारा गम्य है ऐसा मानते कुछ तार्किक क्योंकि मीमांसक भी तार्किक है ना क्या बोलता है प्रत्येक इंद्री ज्ञान के साथ में विषय विषय का ज्ञान और आत्मा तीनों प्रकाशित हो जाता एक साथ क्या प्रकाशित हो रहा है विषय भी विषय का ज्ञान और इन दोनों का प्रकाशित हो आत्मा ये तीनों प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे उनकी मान्यता है उस मत के क्या है इंद्रियों के दौरान हो गए ना फिर इंद्रियों के साथ घट और घट ज्ञान के साथ साथ में आत्मा भी प्रकाशित हो, हो, हो गया तीनों का ज्ञान हो गया आत्मा का भी ज्ञान हो इंद्रिय से हो गया अथवा दूसरा पक्ष कौन एक पुरुष बुद्धि उद्भावित प्रमाणम पुरुष बुद्धि के द्वारा पुरुष पुरुष का बुद्धि मन अंतकरण उसके द्वारा परिकल्पित अनात्म संबंधी जितने भी शास्त्र न्याय वगैरह सारे दर्शन को अनात्म शास्त्र कहते हैं उन शास्त्र तदगम्य हो उनके गम्य मान लिया गया आत्मा को उन्होंने यह उसका अविप्राय। किंच आदिध्या तेजमया अमृत में पुरुष पृथ्वी योग विख्यावा इतना ही नहीं ब्रिकेरे मनुष्यों प्राण्यम प्रमाताह कर्ता भोक्ता पंचा विशिष्टा यद स्वरूपनुगतम प्रत्यकैत तद्रह्म जीवपरिवक्य तैयार तात्पर्य तात्पर्य की माहा, हम पहले। हम, हम, हम, भोगता हम ऐसे पांच जो विशिष्ट ज्ञान आपको होता है सामान्य रूप प्रत्येक जीव को होता है ये इस प्रकार से प्रतियमान प्रत्येक जीवों के अंदर अनुभव किया जाता है पांच विशिष्ट ज्ञान हादि विशिष्ट चैतन्य का जो ज्ञान हो रहा है चैतन का एकम स्वरूपम अनुगतम जो एक स्वरूप आप अनुगत अनुभव कर रहे हैं प्रत्येक प्रत्येक चैतन्य कुछ नहीं वह ब्रह्म ही है यदि जीव पर ऐक्य है ऐसे जीव और पर की ऐक्यता कथन करने में किस प्रकार प्रतिश्रुति तात्पर्य कथन वर्णन किया उसी प्रकार शुर्त, को भी त्पर्य को बताने के लिए अगली कार्य का आरंभ हो रही है उसमें भी मधु ब्राह्मण को ले रहे हैं परम ब्रह्म प्रकाशित आकाश प्रकाशित द्वोर्द्वर मधुज्ञा मधुज्ञाने मधु मधुकांड बोलते हैं कि तीन कांडों में है पूरा प्रधान चार कांड आठ अध्याय है उसमें से पहला दो तो अध्याय पर भाषण प्रवर की कांड बोलते हैं बाकी दो तो दो तो अध्याय का तीन नाम रख दिया मधुकांड कांड, कांड अथवा अंत में खेल कांड इन कांड इन गुणा छह अध्याय जिस पर भाष्य है उसमें जो मधुकांड में मधुज्ञान ज्ञान मन मधुज्ञा मैंने तो प्रेम ज्ञान जिस मधुकांड वर्णन किया गया ब्रह्म ज्ञान के प्रकरण में द्वयो द्वयो हो प्रत्येक में क्या किया अध्यात्म और आदिदेव भेद से अध्यात्म में अंतर्यामी जो बता दिया सर्वांतरतम क्या है इधर आदिदेव में भी सर्वांतरतम बताते हैं किस तरह से लोक में जैसे ही पृथ्वी और उधर में एक ही आकाश हनुमान से बतलाया गया आकाश प्रकाश इस, इस पृथ्वी में बार में क्या है जाओके दिख रहा है महाआकाश दिख रहा जैसा वैसे पेट के अंदर में भी एक सामान्य आकाश है जो पृथ्वी आदि बाहर में है वही पेट में है एक ही आकाश हनुमान से हम निश्चित करते हैं उधर के अंदर भी पानी हम डाल रहे हैं जब पानी डाल रहे हैं ना आकाश है ना नहीं तो कैसे अंदर चला जाएगा क्या जा ठोस है वहां अंदर जाएगा नीचे घड़े में जाता है दीवार में तो घुसता नहीं पानी दीवार पानी छोड़े तो क्या होगा पाइप लगाओगे तो उल्टा मारेगा और घड़े में पाइप डालोगे तो भर जाता है क्या मान लिया तब जहां हम पानी डालेंगे आकाश आकाशो तो भरेगा नहीं तो बार फेंक देगा उल्टा फेंकते हैं ना लोगों इस लोक ने फेक ले लिया पृथ्वी महाकाशी तथु आकाशी जल से पूर्ण होने यथा घट गट, घटाकाश किस प्रकार से आपने जैसा लोक निर्णय लेते हो उसी प्रकार यहां पर भी क्या कर रहे हैं प्रधान में मधु ब्राह्मण के इन दोनों स्थलों में एक ही ब्रह्म प्रकाशित किया गया एक ही ब्रह्म जैसे एक ही आकाश बाहर और पेट में उस एक ही ब्रह्म अध्यात्त में सर्वत्र है यह स्थापित किया है उसे निश्चय हो गया यह जीव क्या है ब्रह्म कि मध्यात्मन ब्राह्मणे द्वितीय देखो नीचे नंबर मंत्र भी दे रहे हैं पृथ्वी भूतानां अतिदेव्यादिव सर्वाणी भूतानीय पृथिवी तेजोय मृतमु अयं ये वस यो यम महात्मा इधम अमृतम ब्रह्मा ब्रह्म सर्वं इत्यं इतम आदि दो पांच एक से शुरू करके दो पांच चौदह तक चलता है चौदह पर्यायों में कहा एक दो बार नहीं एक बार बोलने से आदमी को दिमाग घुसेगा नहीं ना इसे चौदह पर्यायों में पृथ्वी जल अनेक को लेकर अनेकों चीजों को, को लेकर प्रत्येक का अध्यात्म और अधिक पृथ्वी दिया यह पृथ्वी कैसी है सकल भूतों का सार है। सार। है। ये सकल पुष्पों का सार क्या होता मधु, मध, मध मध बोलते ना मराठी। बोलते। हिंदी में शहद बोलते संस्कृत में मधु कहा जाता है सकल भूतों का सार क्या है पृथ्वी। पृथ्वी सर्वानी भूतान और और पृथ्वी का भी सकल भूत क्या है सार है क्योंकि पृथ्वी सार, सार, सार, सार दोनों तरह हो गए ना सगल भूतों का सार के सार पृथ्वी हमारे कर्म की वैसे पृथ्वी पिटी की है हम लोग प्रतिपिटी की है जिन्हें हम लोग कर्म खत्म हो जाएगा पृथ्वी स्वा प्रलय हो जाएगा अकल का का का कर्म भोग जिस समय समय समाप्त हो हो जाएगा समय सब हो जाएगा। वो भूतों का सार प्रत्वी और प्रत्वी का सार पृथ्वी पृथ्वी और भूत। दोनों में थोड़ी अंतर है जो भूतों का सार पृथ्वी जब गहंगे कर्म के दृष्टिया और पृथ्वी का सार भूत गएंगे खाने पीने के बन गए बन गए ना ये सब घटे घटे इसके दृष्टिकोण दोनों तरफ से है मधु इसलिए इस पृथ्वी जो तेज में अमृत पुरुष का अभिमानी देवता है और जो आप अध्यात्म सारी रहा जो शरीर के अंदर तेज में अमृत पुरुष है कोई दूसरा नहीं अमृत है यही ब्रह्म है यही सब कुछ है समझाया गया है उसको भाषण किंच और विवाह लो हित्री में नहीं ब्रदाय में भी कहा गया है अधिदेव अध्यात्म च अधिदेव और अध्यात्म अधिदेव कौन है पृथ्वी को ले करके बताया गया और अध्यात्म शरीर को लेकर इसमें जो अनुभव में आ रहा है पुरुष, अंतर्गतो, और शरीर के अंतर्गत जो तेजमृत पुरुष विज्ञाता है परे वत्मा ब्रह्मी और पर ही परमात्मा ही है वही सब कुछ कहा तक कह रही है दो दो भागों में जब तक द्वैत समाप्त न हो जाए परम ब्रह्म प्रकाशित आद्वैत परम ब्रह्म प्रकाशित आदवित का द्वैत कालीन ब्रह्म उपदेश आ, देखो। ब्रह्म का उपदेश भी कब होता है द्वैत कालीन जब तक ये गुरु शिष्य भेद बुद्धि है और जब तो आपको लगता है मैं अज्ञानी हूं मुझे पढ़ना चाहिए तब तक ये सब कुछ चल रहा है। वही करहोपदेशन तदाध्र द्वैतोक्ति तब तक ही द्वैतोक्ति है अवरुद्ध तो नहीं है अविरुद्धा अवरुद सा अनुवाद, अनुवाद है जो अज्ञानी को दिखाई दे रहा है उसको अनुवाद करके शुरुआही नहीं तो वास्तव में न अध्यात्म न अधिदेव है ना कुछ भी नहीं पैदा ही नहीं हुआ न पुनः प्रतिपादी इसलिए यह अनुवाद रूप होने के नाते ये मत सोचिए अपूर्व विधि करके वास्तविक सत्यता खतन किया जा रहा है अध्यारोप कालीन बाध से पहले अवस्थित्व होने के नाते यह सब अध्यारोपकालीन है न तो मोक्ष का मोक्षकालीन के अस्तित्व का खतन करना इष्ट नहीं है प्रतिपापादी क्या प्रतिपादन करना कर रहे परम ब्रह्म इसलिए वा क्या करते है? परम ब्रह्म ही प्रकाशित है कहा दो, दो, दो, दो भागो में प्रकाशन किया गया ब्रह्म को इत्या ब्रह्मिद्याख्यम मधु मधु क्या चीज है ब्रह्मिद्या का दूसरा नाम मधु है अमृतम नाम मधु क्यों पड़ा हेतु तो मधु आनंद का कारण होने ऐसे कड़ू शाह के साथ ये तो बड़ा बच्चा प्रेम से ले लेता है आनंद का कारण हो जाता है वैसे भी शहद शरीर के लिए बहुत अच्छी मानी गई प्रकार से विज्ञाते मोद्र हेतु तो ज्ञान स्मृति मधु और ज्ञान होता है जिसमें इसे उसको ज्ञान भी कह दिया मधुत्व तो और ज्ञानत्व तो दोनों मोदन का कारण होने इसे मधुत्व तो और जिसको पढ़ने पर आपको तो भ्रम का ज्ञान हो जाता है इसे उसको ज्ञान शब्द से भी कह दिया मधु ब्राह्मणम कहा होता है मधु ज्ञान मधु ब्राह्मण को पढ़ने से मधु कौन से द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण को मधु ब्राह्मण कहते दो त्यर्थ उसमें मधुज्ञाने मधुब्राह्मणे द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मणे ऐसा अर्थ समझ किसके समान किया गया पृथ्वी चै यथ हो जैसे पृथ्वी में और उदर में एक ही आकाश होता है हनुमान प्रकाशित है हनुमान प्रकाशित कर लिया जाता है तोक में तद्भ नित्य ठीक उसी प्रकार समझा रहे शब्द से कुछ रूप वनता पहले पृथ्वी में आकाश आदि का वर्णन कैसे हुआ शब्द से कुछ आश्रित रूप वनते शब्द को कहीं ना कहीं आश्रित है ऐसा आपको अनुमान करना पड़ता है रूप के समान इस प्रकार तच शब्द अधिकरण सामने सिद्धम तो शब्द का से सिद्ध हो गया तो जैसा रूप गुण है शब्द शब्दी गुण गुणत् शब्द क्वित अधिकरण आश्रित कोई न कोई अधिकरण में आश्रित है गुणत्ती अनुमान बना दिया इसे क्या सिद्ध हुआ यह सिद्ध हुआ शब्द शब्रुप गुण किसने किसी अधिकरण में है कौन सा अधिकरण में है पृथ्वी है क्या जल में है क्या तेज में है क्या वायु है क्या कौन है वो शब्द अधिकरण आकाश कैसे बोल देंगे सीधे पृथ्वी क्यों नहीं है प्रति में अजय को गुण होता है इसको भी एक गुण उसी में जोड़ दो में मान लो क्या पत्ती तो परिशेष अनुमान करना पड़ता है इस को इस कहा। करते हैं आकाश वही परिशेष अनुमान को नीचे दिया सात नंबर टिप्पण शब्दों गुण श्रोत्र ग्रहण योग्य सती बहिरिंद्र ग्राह्य जाति मत्वात यह चक्षुग्रहण लिखा है ना आ, काट दो श्रोत होनी चाहिए शब्द कैसा गुण है श्रोत ग्रहण योग्य होता हुआ बहिरीन्द्र ग्राह जाति मान होने से स्पर्शवीन मानी ना शब्द से गुण पहले सदगुण सिद्ध कर दो शब्द गुण है ये पहले इस करना पड़ेगा ना तब तो तो तो शब्द गुणत्व हे तो बनाओगे शब्द गुण है इसे करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईमान शब्द को द्रव्य मानते हैं पहले पूर्व पक्ष क्या करेगा शब्द गुण सिद्ध करेगा और वेदांती भी शब्द को गुण चाहता है मानना। इसे में भी ही है बहिरेन्द्र क्यों? का ग्राही पूती मैं कौन जाति होगा शब्द होने से स्पर्शाली के समान शब्द से गुणत्व पर लो उसके बाद क्या करना शब्द क्वचित आश्रित हो शब्द कहीं न कहीं आश्रित होगा गुण होने से रूप के समान ये दूसरा अनुमान बना लिया इससे सामान शब्द का कुछ न कुछ है। इसी अब सुप प्रसिद्ध प्रतिविधि द्रव्यों में क्यों नहीं हो सकता प्रतिविधित भूतों में से एक भूत को मान लो आकाश को मानने क्या जरूरत है तब कहते हैं कि देखो शब्द नशुद्ध विशेष गुण शब्द स्पर्शव विशेष गुण नहीं यदि स्पर्शवान का विशेष गुण होता स्पर्शव मन स्पर्श वाला स्पर्श वाला कौन है चार द्रवे आगे इकट्ठे आपको पृथ्वी पृथ्वी में कैसा है स्पर्श है ना जल स्पर्श है तेज में भी स्पर्श है वायु में भी स्पर्श रूप स्पर्शन वायु एक में शीत स्पर्श जल में उष्ण स्पर्श तेज में पृथ्वी और वायु में अनुष्णाशित स्पर्श है द्रव्य कौन हो गया चार भी इकट्ठा ले लिया एक ही चाहते गुण नहीं होगा शब्द का गुण नहीं है का मतलब क्या पृथ्वी जल तेज वायु का विशेष गुण नहीं हो सकता क्यों पठर उपाद विचार वारणा नहीं है अग्नि संयोग असमय कारणगत भावे अकारण गुण प्रत्यक्ष हेतु क्या दिया अग्नि संयोग रूपी असंवय कारण वाले नहीं है कि ये चारों द्रव्य कैसा है पाकज संयोग पृथ्वी जल तेज और वायु पृथ्वी पृथ्वी, के जल, अग्नि और वायु इन चारों में आपने क्या कहा पाकज और अपाकज होता होता है इनका रूप रसगंध स्पर्श आदि पाकज और अपाकज होते हैं पाकज का मतलब क्या विलक्षण अग्नि संयोग करना? पाक उसके द्वारा उस कारण से परिवर्तनशील होता है पृथ्वी का रूपन स्पर्श जल तेज वायु नीति नित्य में इतना ही फर्क है जल तेज वायु में लेकिन इसमें पृथ्वी में परमाणु में भी पाक संयोग से बदल जाता है इतना अंतर है सब अग्नि संयोग से परिवर्तनशील अग्नि संयोग रूपी असमय कारण वाले हैं ये लेकिन सब क्या अग्नि संयोग से कुछ होगा उसमें अग्नि संयोग रूपी असमय कारण वाला नहीं है इस अग्नि संयोग असमय कारण और दूसरा क्या है कारण गुण से प्रत्यक्ष नहीं होता हो क्योंकि पृथ्वी जल तेज भाई में आपने क्या देखा जो कारण में गुण है उसके आधार पर हम कार्य में देख रहे हैं कारण में लाल धागा था कपड़ा लाल मिल गया कपड़ा बना कारणगत गुण के अधीन होता है कार्यगत गुण लेकिन शब्द ऐसा नहीं है जो किसी कारणगत गुण था अत को हम पकड़ रहे हो ऐसा शब्द किसी कारणगत गुण पुरोकया हुआ किसी कार्य में विद्यमान गुण नहीं है स्वयं आकाश प्रकट गुण है वो शब्द शब्द किसी कार्य का गुण है क्या यदि किसी कार्यगत गुण होता तब तक उसको मान्य किसी कारणगत कारण होगा उसका जिसमें गुण है जो उससे यह पैदा हुआ है जैसे कपड़े में आपने रंग देखा उस रंग को निर्णय ले लिया कपड़े का कारण प्रति धागों का रंग से उत्पन्न हुआ रंग है वो ये ना पटरूपम प्रति तंत्रुपम असमय कारणम कहा कि नहीं का आपने पटरूप के प्रति असमय कारण कौन है तंत्रूप उस प्रकार से शब्द नहीं है कार्य का गुण होते हुए उसका कोई कारण होता कारणगत गुण हो ऐसा शब्द नहीं इसलिए कहते हैं अकारण गुण सुख के समान दृष्टांत क्या दिया जैसे सुख इस प्रकार से पाकज रूप में विचार वारणा यह विशेषण दिया पट रूपादि में विचार वारण करने के लिए अकारण गुण प्रकोता यह उत्तरार्थ दिया हेतु का दूरी शपथ कृत्य कर दिया तो जलीय परमाणु रूपा दो विचार वारणा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है जलीय परमाणु नहीं होते इसमें करने के लिए शब्द दे दिया इस तरह से पृथ्वी जल तेज तेजवायु शार्थ विशेष गुण नहीं हो सकता सकताल तो मन में से किसी को ले लो शब्द ओ, न दिक्काल मनसांग गुण और मन का गुण नहीं हो सकता शब्द क्यों विशेष गुण तो शब्द विशेष गुण है रूप के समान और मन में कोई विशेष गुण होता ही नहीं केवल सामान्य गुण विशेष गुण या आत्मा का विशेष गुण नाम शब्द कदम ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा का जो विशेष गुण होता है वह सब मन के अंदर ग्राह्य होता है बहरिंद्री के अध्यय नहीं है और शब्द क्या है बहरिंद्र ग्राह्य कांस बहिरीन्द्रीय योग्यवात रूपवत् इस प्रकार से पृथ्वी जल तेज बायो दाल आकाशिकल मन और आत्मा में यह विशेष गुणा शब्द नहीं हो सकता परिषद क्या बचा एक भूत मानना पड़ा आकाश जिसका यह विशेष गुण है इतन शब्दाधिकरण नवम द्रव्यम गगनात्मक सिद्धम इस प्रकार से शब्द का अधिकरण कोई नवा मानना पड़ा जिसका नाम है गगनम आकाश उसी प्रकार यहां पर भी मानना पड़ेगा इन सगल अधिभूत और अधिदेव अधिष्ठान भूत अधिकरण इन सब में चेतनता देने वाला इन सब में जी विद्वान तेज में अमृत पुरुष और कोई नहीं है ब्रह्म ही है प्रकाशितो तो लो लोके या यथा तद्वि तरता तथ्य कल्पना लाघवाद वह भी कल्पनाग्रह लाघव को देखते हुए जैसे आपने क्या कहा आकाश अनेक है एक का क्यों लाघवा अनेक आकाश मानने में गौरव है पृथक पृथक अनेक आकाश अनुभव में आता भी नहीं है जो घटाकाशाकाश है वो औपाधिक है और बाह्य अनेक आकाश मानने में गौरव देखते हुए उन्होंने क्या करा लाघवात एक मान जब एक है तो उसको व्यापक मानना पड़ेगा है ना एकम विभू और जब एक है विभु है निरवय है तो है तथा बैरमे आकाशम लिया उसी प्रकार सभी के भीतर बाहर सर्वत्र ब्रह्म अतिद्या सिद्धम ब्रमज प्रतिद्या इसलिए भी एक मानना पड़ेगा शर्तों और उसी को का ये नहीं लेंगे साथ सा भी लेंगे और साथ सा भी दिखाएंगे अभेदेन तदेवम निंदते समंजस इसलिए भी एक में होती आत्मा भ्रम को मानना पड़ेगा क्योंकि की खूब प्रशंसा है श्रुतियों में और नानात्व के निंदा है ना निंदा का मतलब तो है वो निश्चित और युक्ति से जीवात्म जीव और परमात्मा के अन्यत्म के एकत्व की अभेदेन मैंने एक स्वर से प्रशंसते प्रशंसा की गई है और नानात्म निंद और शास्त्र बाह्य जो नात्वाद है उसकी निंदा की गई है अतः एकत्र एक से श्रुति एवं न्याय से समझ संभवती, माने संगत हो गया युक्तुक्त तो बैठ गया समझना चाहिए अवेदन ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती देखो नी कर दिया अवेदन मैने इत्यादि भाव फलवादेन फलवादेन फल कथन में स्पष्ट है नीव ब्रष्ट प्रशंसते तद विधेयम आदि न्याया कि सामान्य नियम है जिसकी प्रशंसा वह विधेय है एकत्व फल एक दर्शन फलवादोपत्ति फलवादोत्पत्ति उपलम्बा एकत्व में फलक की युक्ति भी हमें हाँ उपलब्ध हो रहा है तन दृश्य है तो, तो निंदा किया करते हुए देखा गया तो ते, ते, ते, ते, ते, ते न्यायानात्म शास्त्रार्थ तो नानात्व तो शास्त्र के द्वारा विवक्षित लक्षित पदार्थ नहीं है तदयंसा नानात्निंदन चकत्व इसलिए एक प्रशंसा नांदन ये सारी चीजें एक ही शास्त्री के द्वारा कथित वस्तु है ये अब्युगति युक्त प्रतिबंधा त्याद युक्ति श्रुतिक जो युक्ति से और श्रुति से निर्धारित है, युक्ति से और श्रुति से निर्धारित है जीव से पर आत्मो जीवात्मा और परमात्मा का जीवात्म और अन्यत्म अभेदेन प्रशंसित अन्य अन्य उसको अभेद के द्वारा प्रशंसा की गई है एक फलवादों के द्वारा एकत्व उसकी प्रशंसा की गई स्थूय किनके द्वारा शास्त्र के द्वारा और व्यासा दिविश्चा, व्यासा दिविश्चा। व्यासा दिविश्चा। के द्वारा व्यास व्यास पराशर पराशर आदि इत्यादि लोग भी अपने अपने स्मृति ग्रंथों में भी खूब अच्छी तरह से वासदेवर स महातुर्ीता अहम हरीश्वरिदनो नान्य कारण कार्य मई हरिहु यह सब कुछ सर्विदम जनार्दन यह सब कुछ जनार्दनी है नारायण कुछ नहीं तथा कारण कार्य जातम उससे अलग कोई कार्य कारण समूह नामक वस्तु संसार है नहीं इत्यादि वक्य रीतिया हरिदेव जगत जगदेव हरि हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु कहा भ्रांति वस्तु होगा सर्प अपना दिष्टान्त राज से भिन्न नहीं होता सर जगत जो भ्रांति है उसका दिष्टान्त हरि से भिन्न नहीं हो सकता इसलिए सत्य ही जाती है तो मान करके दिखाई दे रहा है हरि से भिन्न वह भ्रांति है भाषण यदि लेकिन जो सभी का अनुभव है मैं अलग आपल सब अलग अलग है यणी साधारण स्वाभाविक शास्त्र भिस्कृत ही कुथार्थ के विरचित नाना और जो सर्वप्राणियों की अज्ञानी जो सामान्य है हा? सभी के अनुभव सिद्ध जो स्वाभाविक बहिष्कृत कु दर्शन है उसकी निंदा की गई श्रुतियों में न तो त्वितीय अस्थ वृदार चार तीन तेईस द्वितीय भयम भवती एक चार दो वृदारण्यक उदरम मंत्रे अत तयम भवती तत् दो सात एक जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसको भय हो जाता है सरों, दो चार छ और चार पांच सात दो बार आया है मृत्यु समृत्यु में नाने उप कठोपनिषद दो एक दस जो या थोड़ा सा भी भेद करके देखता है नाना ही नाना के समान भी देखने लगता है इस प्रमुख के विषय में वह मृत्यु से भयंगर भी महामृत्यु को प्राप्त कर जाता है इत्यादि वाक्यों के द्वारा अन्य इत्यादि वाक्य ही पर अन्य व्यास पराशर परिज्वध न्याय इत्येतक जो ये बात है तब ऐसा मानने पर ही समंजस होता है न्यायम ही ही ग्रहण कर लेना ही उचित होता है या परिकल्पिता और जो तार्किकों की परिकल्पित है कुदृष्टिया कुदृष्टिया कुदर्शन है न्याया सांख्य योग वगैरह जैन बौद्ध जितने भी है ताज वे रिचू नहीं है अनाया समझ में आने वाला नहीं बल्कि कोई पंक्ति को कठिन करना है उसे न्याय जोड़ दो अवच्छेद का जोड़ दो अन्या न्यायुक्त नहीं है सरलता पर समझाने योग्य नहीं है बड़ी कठिनता पर का बोध होता है इसलिए न घटना प्रार्थन प्राय इसे संभावना को वे बिल्कुल प्राप्त नहीं होते घटना संभावना इसे उनकी संभावना ही नहीं है ये इसका बेकार इनको पढ़ना तो कहेंगे आप क्यों पढ़ाते लघु शरीर सारा पढ़ाया आपने अरे वो बुद्धि को तीक्षण करने के लिए शब्दार्थ ग्रहण करने के लिए व्याकरण की जरूरत है और बुद्धि को तिर्थ के बिना वेदांत समझ में नहीं आना है बुद्धि को पैनी करने के लिए बाकी सब दर्शन में थोड़ा बुद्धि को घिसना पड़ता है अच्छी तरह से ये सब दर्शन अन्य जितने भी हैं न्याय की और जैन बौद्ध चार वाक ये क्या करते हैं क्योंकि दूसरी बात ये अभी आपका जीवन शुरू कहां से हुआ है आप कहा से आए कहा से आए आप घर से आए है ना घर में क्या है पूरा हर घर लगभग चार वाक है खाओ पियो कमाओ खाओ कमाओ खाओ सो तो कर रहा क्या है थोड़ी बहुत आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे कीर्तन भजन कर लेते हैं आरती वारती घंटा वंटा बजा देते हैं दीवार फटाखा नहीं फोड़ कहेंगे तो मुसलमान लगता है इसे नहीं फोड़ रहा इसे मजबूरन फोड़ना पड़ता है कुछ खर्च करते हैं हर काम ऐसी लगभग समाज की वजह से समाज में निंदा का भय जो लोग करते हैं लेकिन मुख्य रूप क्या है सभी का एक ही मत है खाओ पियो, चार हम लोग आए ही एक तरह मूल से मूलभूत चारवाक वाक सिद्धांत वाले घरों में पैदा होकर सभी लगभग आते हैं सब लगभग कोई कोई होता है जैसे भगवान ने कहा ना योग भ्रष्ट हो भी जाए दे श्रीमतांकुले कोई कोई तो होता है सब थोड़े वहां पैदा हो, हो गए चारवाक दर्शन का अभ्यास है उसी के संस्कार उसी का बीज हुआ है, इसे के दिमाग को वहीं से शुरू करते हैं सबसे पहले चार दर्शन फिर जैन, फिर बौद्ध उत्तर उत्तर आगे बढ़ाएंगे फिर सांत, फिर योग फिर न्याय वैशेषिक मीमांसा तब तो अंत वेदांत तब तो बुद्धि को घिस घिस घिस के माध्यम से खूब पहनी के सूक्ष्म या सूक्ष्मी कटो कहता है सूक्ष्म बनानी पड़ती बुद्धि को उसके लिए भटाई करना पड़ता है जैसे सानी का पत्थर के ऊपर आप चाकू को खूब पेनी कर देते तलवार को पेनी की जाती है हर चीज को पेनी किया जाता है तभी अनायास कार्य सिद्ध हो जाती है जिस तलवार की धार नहीं है उसे किसी गर्दन क्या काटोगे कोई चीज सब्जी नहीं कटेगी आप पेनी बना दो अनायास एक बार यूं हल्के में चला जाए गर्दन अलग हो जाएगा रहेगी तो की जरूरत है की बिल्कुल व्यर्थ है हाँ अद्वैत वेदांतिया जहां पर हम आते तो कहेंगे सब कुदृष्टिया है ये सब दर्शन कुदर्शन है व्यर्थ मिथ्या है वैसे संभावना ही नहीं है जीवन में ऐसी प्राय हो गए